देवी भागवत चतुर्थ स्क भारा क्रांत पृथ्वी का भगवान की शरण में जाना योग माया का आश्वासन देना व्यास जी कहते हैं राजन भगवान श्री कृष्ण की लीला बहुत विस्तृत है उसे कहता हूँ सुनो देवी का अद्भुत चरित्र अवतार में कारण हुआ करता है अर्थात सच्चिदानन्द स्वरूपनी आदि शक्ति के मन में श्रिष्टि की इच्छा उत्पन्न हुई कि अवतार कार्य आरम्भ हो गया एक समय की बात है पृथ्वी दुष्टों से अत्यंत दब गई थी उसे असीम कष्ट हो रहा था वह दीन और भयभीत होकर गाय का रूप धारण करके आंखों से आंसू बहाती हुई स्वर्ग में पहुंची इंद्र ने पूछा वसुंधरे इस समय कौन सा भय तुम्हारे सामने उपस्थित हो गया है किसके प्रयास से तुम इतनी दुखी हो रही हो अरे तुम्हें क्या कष्ट है देवराज इंद्र की बात सुनकर पृथ्वी बोली देवेश आप मुझसे पूछते हैं तो मैं सारा दुख बताती हूँ सुनने की कृपा करें मानद इस समय दुष्ट राजाओं का भार मेरे लिए असह्य हो गया है महान पापी मगध में तथा शिषपाल देश में मेरा स्वामी बन बैठा है प्रतापी काशीराज शक्तिशाली रुक्मी कंस महाबली नरकासुर सौभपति शोभपति साल्व दुरात्मा केशी धेनु एवं बकासुर ये सभी लोग संपूर्ण शुभ धर्मो से विमुख हैं इनमें परस्पर लाग डाट लगी रहती है ये बड़े दुराचारी सदा अभिमान में चूर रहने वाले तथा काल स्वरूप हैं देवेंद्र इनसे मुझे बड़ी व्यथा हो रही है विभो मैं इनके भार से बहुत ही दब गई हूं इस भार का वहन करना अब मेरी शक्ति से बाहर हो गया है मैं क्या करूँ और कहा जाऊं बस मेरे मन में यही बड़ी चिंता है देवराज आपको विदित है पहले भी मुझ पर विपत्ति पड़ी थी शक्तिशाली श्रीहरि ने बराह अवतार धारण करके मेरा उद्धार किया था उस समय वे मेरे उद्धारक न हुए होते तो इस समय उससे भी अधिक दुख भोगने का अवसर ही कैसे आता क्योंकि उस समय कश्यप नंदन दुराचारी हिरण्याक्ष ने मुझे चुरा अगाध जल में डुबो दिया था उस अवसर पर भगवान विष्णु ने शुकर का रूप धारण करके उस दुष्ट दैत्य को मारा और मुझे जल से बाहर निकाला साथ ही मेरे स्थिर सुख की, की नींद सोई रहती देवेश अब मैं दुराचारी राजाओं का भार ढोने में बिल्कुल असमर्थ हूं अतएव देवेंद्र आपके चरणों में, में मेरा मस्तक झुका है आप चतुर्नाविक बनकर मेरा दुख रूपी अपार समुद्र से उद्धार कीजिए तदनंतर इंद्र की सम्मति से पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई फिर ब्रह्मा जी ने उनको भगवान विष्णु के पास चलने को कहा समस्त सुरगण एवं पृथ्वी को आगे करके वे भगवान विष्णु के भव्य भवन पर पहुंचे और वेद वाक्यों द्वारा उन्होंने भगवान श्रीहरि की स्तुति आरंभ कर दी उनके मन में भक्ति और नम्रता का भाव भरा था ब्रह्मा जी ने कहा प्रभो आप हजार मस्तक वाले हैं हजारों नेत्रों और चरणों से आप सुशोभित हैं आप देवाधिदेव सनातन वेद पुरुष हैं रमापते आप सर्वत्र विराजमान हैं हमें जो अमृत प्राप्त था आगे होगा या संप्रति विद्यमान है वह आपका ही कृपा प्रसाद है आपकी इतनी विशाल महिमा है भला त्रिलोकी में इस इसे कौन नहीं जानता आप ही सबके कर्ता धरता और संगता हैं आप अपार शक्तिशाली पुरुष की गति सर्वत्र रहती है। कहते हैं इस प्रकार स्थिति करने पर उपस्थित सभी देवताओं का प्रसन्नता पूर्वक स्वागत किया साथ ही उनके आने का विस्तृत कारण भी पूछा तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा जनार्दन पृथ्वी बड़ी दुखी है विष्णु इस बात पर ध्यान रखते हुए इसका भार दूर कर देना अपना परम कर्तव्य है दयानिधे, अब दुआ पर समाप्त हो रहा है आप भूमंडल पर पधारें और दुष्ट राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार हरण करने की कृपा करें